पातंजलोगप्रदीप प्रदीप साधनपाद सूत्र 19 तस्मा विज्ञानमृतेस्ति किचित क्वचि कदाचि द्विज वस्तुजातम् यच्चान्यम द्विजाति भूयो न तथा त्र कम हे दिवसत्व इस हेतु से विज्ञान के सिवा कुछ भी कहीं भी और कभी भी वस्तु समूह नहीं है हे द्विज जो वस्तु फिर अन्यथा हो जाती है वह वैसी नहीं होती उसमें सत्ता कहाँ अर्थात उसमें सत्ता भी नहीं होती इन गरुण पुराण और विष्णु पुराण के वचनों से असत्ता सामान्य के अभाव की ही पारमार्थिक असत्ता सिद्ध है और वह प्रधान में नहीं है क्योंकि महद आदि अखिल विकार रूपों के साथ प्रलय काल में नहीं होते हैं सूक्ष्म दृष्टि से तो परिणामी होने के प्रतिक्षण तत् धर्म रूप से अपाय होता ही रहता है यथा श्रुति और स्मृति भी चैतन्य मात्रा को सत्य होते हुए यह जीव लोक क्षय और उदय से परिवर्तन होता हुआ एक क्षण भी नहीं ठहरता इत्यादि कहती है जैसे यह प्रधान सत्ता से वर्जित है वैसे पारमार्थकीय असत्ता से भी वर्जित है क्योंकि सत्ता सामान्य का अभाव ही पारमार्थिक असत्वत्व है और वह प्रधान में नहीं है क्योंकि वह नित्य है अर्थ क्रियाकारी है और श्रुति स्मृति तथा अनुमान से सिद्ध है इसी भांति सत्य और असत से अनिर्वचने त्रिगुणात्मक माया नामक प्रधान है यह वेदांत सिद्धांत भी अवधारणीय है नासाद्रूपा न ना सद्रूपा माया नैवत्मिका सद्सद्याम अनवाच्या मिथ्या भूता सनातनी माया नस असद रूपा है न सदरूपा है न उभय रूपा ही है वह सत्य असत्य अनिर्वाच्य है मिथ्या रूपा और सनातनी है नित्या है इन आदित्य पुराण आदि में माया नामक प्रकृति को पारमार्थिक सत्व आदि रूप से अनिरूपया कहा है